पहला घाट यह है कि हम क्या चाहते हैं इसको समझें है या नहीं समझे ये भी कठिन लग रही है। तो जिसको कठिन लग रही आगे आ गया जाओ सच बता रहा हूं यह आपने जिम्मेदारी है अगर कठिन लग रहा है तो आपका भी समय का सदुपयोग होना चाहिए है।, है ना तो ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कुछ हमारे अंदर बेसिक डिजायर है कौन सी डिजायर की बात कर रहे हैं हम लोग एक तो है कि सोशली थ्रू पीयर कुछ हमारे पे इम्पोज है थ्रू एजुकेशन कुछ आ गया कुछ कल्चर आ गया कुछ हमारे मान्यताओं से आ गया है ना जैसे आपके अंदर एक शुद्ध बात करें तो आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं आप उसको सुखी देखना चाहते हैं दुखी सुखी ये आपके अंदर गीवन है च्वाइस डिजायर है इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर देखना चाहता हूँ अब ये क्या हो गया क्या ये आपकी चाहत है तो अभी के सत्र में हम लोग क्या करने वाले हैं अभी बहुत स्पेसिफिक रूप से हम पहचानना चाहते हैं कि हमारी चाहत क्या है अभी ये ये ये घाल मेल हो गया है आपकी चाहत जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था है ना उस दिन ये नहीं थी कि इंजीनियर बने आपकी चाहत ये थी कि ये सुखी रहे और एक सुखी भी मतलब कैसे रहे एक मानव को जैसे जीना चाहिए एक पूर्ण जैसे जीना चाहिए एक बेहतर इंसान कैसे हो सकता है मैं नहीं हुआ तो चलेगा इसको तो हो ही जाना चाहिए ये सब कामना आपके अंदर थी हाँ या ना आ। ना आ, आ, आ, हाँ।, हाँ हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं भाई इस जगह पे नहीं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है होने से हाँ लगता है ना प्रमाण तो नहीं है इसका प्रमाण नहीं है ना और मैं तो एक एक कदम पहले ही जा रहा हूँ एक कदम पीछे जाइए आपके घर में पैदा हुआ तो उस दिन आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे या उसको आप सुखी देखना चाहते हैं इसी को कह रहे हैं ये आपकी गिवन है चॉइस, आपकी डिज़ायर है इनेट डिज़ायर ये समझ में आता है ये लैंग्वेज समझ में आती है देखिए ये बात लैंग्वेज की है ही नहीं ये पूरी बात आप न सोची कि भाषा का कारण समझ में नहीं आ रही ये अपने आप में एक नई बात है कभी हमने ऐसा सोचा नहीं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है ये बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल भी लैंग्वेज के दबाव में मत रहिए कई सारे फॉरेनर लोग भी आते हैं वो भी इसको समझना चाहते हैं है ना तो वो बोलते हैं हिंदी समझना के कारण जल्दी समझ में आएगी क्या मैंने कहा मैं सो बिल्कुल भी नहीं हिंदी वाले को नहीं समझ में आती अंग्रेज़ी वाले को समझ में नहीं आती हर इंसान को समझ में आती है। अगर आप इसको सीधे अपने दिल से जोड़ेंगे तो समझ में आएगी जो आपने सुना बहुत सारा है क्या कर कर रखा है सुना बहुत सारा है उससे जोड़ने जाते हैं तो कहने ना थोड़ी सी अपने में व्यवधान इसमें खड़ा होता है ठीक है दीदी सीधी सीधी बात हो रही है तो बेसिक कुछ हमारी यूनिट चाहते हैं उसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ कर दूँ वो कुछ हम नहीं चाहते वो भी लिस्ट डाउन कर देता हूँ और देख लेते हैं उसको पूरा कैसे करना है वही कुल मिला के एजेंडा है जैसे हमने लिखना चाहते कुछ करते कुछ ऐसा मेरा मानना है पहले लिख देते हैं क्या नहीं चाहते हैं जैसे कोई भी आदमी अपने में दुख नहीं चाहता है तनाव नहीं चाहता अशांति नहीं चाहता है परेशानी नहीं चाहता भय नहीं चाहता भ्रम नहीं चाहता हाजी अपमान नहीं चाहता हाँ जी आप व्यवस्था चाहते हैं तो आप व्यवस्था नहीं चाहते हैं कंपटीशन नहीं चाहते हैं कंपटीशन क्या बोलते हैं प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं हाँ जी और कोई बताएं सब लोग सोच सकते हैं क्या क्या आप नहीं चाहते बीमारी नहीं चाहते हैं हैं? गरीबी नहीं चाहते हैं चोरी नहीं करना चाहते हैं, ये सब वो लिख रहे हैं हम जो नहीं चाहते हैं हाँ जी, और कोई भ्रष्टाचार चाहते हैं आप सब लोग साथ चल रहे हैं पीछे वहां तक ठीक है ना चाहते नहीं है ना वो तो लिखा है चाहते कुछ है करते कुछ है तो अभी step, step, step समझते हैं कि चाहते नहीं फिर क्यों करते हैं आराम समझ ले एक बार 45 मिनट का टाइम अपने पास है अभी आराम से कर लेते हैं तो भ्रष्टाचार चाहते हैं हा या ना कोई चाहता हो तो हमको मना ही नहीं है करते रहना लेकिन जो चीज़ आप खुद नहीं चाहते हो आप करने के बाद बोल भी नहीं सकते हो आप कोई भ्रष्टाचार करने वाला आदमी क्या कभी आपने कहते सुना कि देखो मैं भ्रष्टाचार करता हूं ये ये किस बात का इंडिकेशन है उसके भ्रष्टाचार नहीं करने का नहीं है बल्कि उस बात का इंडिकेशन है कि वो चाहता नहीं ऐसा कोई आदमी चोर चोरी करता हो क्या वो कह पाता कि मैं चोर हूँ आप बोलो ये चोर इधर आना ज़रा स्वीकार होता है क्या क्यों क्योंकि चोरी करना उसको स्वीकार है ही नहीं ठीक है गरीबी नहीं, नहीं, नहीं, नहीं चाहते हैं चोरी नहीं चाहते हैं बीमारी नहीं चाहते हैं और बताएं, मन मुटाव चाहते हैं हा जी पराजय नहीं चाहते बिल्कुल सही बात हारना नहीं चाहते हैं हाँ शासन भी नहीं चाहते अभी एक मंत्री चले गए मिनट पहले बोलते तो हम चा, शासन चाहते ही नहीं इसलिए हा जी और बताए अन्याय अन्याय नहीं चाहते कौन बोला हाँ अन्याय नहीं चाहते क्या नाम है आपका हार्दिक भाई अन्याय नहीं चाहते अन्याय जी हिंदी समझ में आ रही है अपन सब हिंदुस्तानी देखो कोशिश करोगे अभी समझ में आ जाएगी हाँ जी भेदभाव नहीं चाहते डिस्क्रिप्टी नहीं चाहते भेदभाव नहीं चाहते वेरी गुड नौकर नहीं नौकर नहीं बनना चाहते ये भी बढ़िया बात है और बताएं पोल्यूशन चाहते हैं प्रदूषण नहीं चाहते बेरोजगारी नहीं चाहते विरोध नहीं चाहते जी सर हार्दिक भाई फिर से विरोध नहीं चाहते हत्याचार नहीं चाहते और बताएं सब लिखवा दीजिए कंजूसी मत करिए आतंकवाद नहीं चाहते आतंक आतंकवाद नक्सलवाद दुश्मनी भी नहीं चाहते शोषण नहीं चाहते हैं और झूठ झूठ बोलना चाहते हैं जी हाँ अभाव नहीं चाहते बिल्कुल ठीक बात पानी की क्या हवा की चाहते हो क्या मृत्यु नहीं चाहते बिल्कुल ठीक बात मरना नहीं चाहते बर्बाद बर्बादी नहीं चाहते हैं। हाँ मनमानी चाहते कि नहीं चाहते है? दूसरे की नहीं चाहते अपनी अपनी चलेगी दूसरे की नहीं चलेगी है लिख दिया हो तो मनमानी भी नहीं चाहते अच्छा कई बार ये स्वतंत्रता क्या है और मनमानी क्या है इसमें अंदर पकड़ में आता है नहीं आता कई बार है ना इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो मनमानी भी नहीं चाहते अपनी भी नहीं चाहते और दूसरे की भी नहीं चाहते अव्यवस्था और बताएं, और बताएं, पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं या पॉलिटिक्स में शोषण नहीं चाहते है ना चालबाजी नहीं चाहते झूठ फरेब नहीं चाहते वो ठीक है हाँ जी और कोई बात हस्तक्षेप नहीं चाहते ठीक बात बहुत अच्छा और बताएं हाँ ठीक है वो तो हो ही गया एक प्रकार से हाँ जी और बताएं अज्ञान नहीं चाहते हैं। और बताएं उधर पीछे राइट कॉर्नर राइट अपर हाँ जी बताएं राइट right अपर में तो वो बैठी है सोनी हाँ बताएं इधर इधर से बताएं पीछे से लेफ्ट हैं द्वेष नहीं चाहते, चाहते। हाजी इस तरह से कोई द्वेश। हार, द्वेश। हार। द्वेश। हो गया ना लड़ाई करोगे तो हार जीत तो होगी ना लड़ाई नहीं चाहते इसलिए हार मत सर। बहुत बढ़िया जोरदार ताली आपका क्या नाम है मच्छर नहीं चाहते हम अच्छा ये बताओ अक्षरा अक्षरा को मच्छर नहीं चाहिए मच्छर बेटा मत्सर्य का क्या मतलब होता है बताओ अरे उसको बता दो ना मम्मी ने कान में डालिया मत्सर्य द्वेष। द्वेष ठीक बात मत्सर्य नहीं चाहते मत्सर्य का मतलब ये द्वेष है और द्वेष से आगे चले गए तो उसका नुकसान नुकसान सोचने लगे वो द्वेश मत्सर्य मेरे को लगा मच्छर नहीं चाहते कितने लोग मच्छर चाहते हैं हा जी ठीक है चलिए और बताइए एट सेक्टर एट सेक्टर लिख दूं आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज हॉल में जितने लोग यहां बैठे हैं क्या वो सभी ऐसा नहीं चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है और नहीं आ रही है अब भाई जिनको हॉल में दो तरह के लोग बैठे हैं जिनमें से इनमें से कुछ लोगों को आप जानते हो और कुछ लोगों को आप नहीं जानते हो और आपको जान के ये पता लगा आश्चर्य आया कि जो आप नहीं चाहते वो तो कोई भी नहीं चाहता देखिए कोई चीज आपके अंदर कॉमन है मानव का अध्ययन शुरू हो गया आपका कोई चीज हर मानव में कॉमन है वो समझ में आया कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो वो कोई भी नहीं चाहता है जान के कैसा लगता है थोड़ा रिलैक्स हुआ यार ऐसा नहीं है कि है ना ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई चाह लेगा है ना आगे देखते ना आगे आ, आगे आ रहे हैं महाराज तो आप जो नहीं चाहते हैं वो इस आपके परिवार में बैठे हुए सारे लोग नहीं चाहते हैं जो लोग यहाँ आए वो नहीं आए वो भी क्या वो चाहते हैं ऐसा हाँ या ना नहीं चाहते हैं Aap आपके मोहल्ले में कोई लोग ऐसा चाहते हैं आपके पूरे देश में कोई लोग ऐसा चाहते होंगे हाँ या ना पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा होगा जो इनमें से एक भी चीज को चाह लेगा या ना कोई हिंदू चाहेगा तो मुसलमान नहीं चाहेगा ऐसा कुछ है है ना मुसलमान चाहेगा तो क्रिश्चियन नहीं चाहेगा ये चाह लेगा ऐसा कुछ है बींग मानव हमारे सब में एक बड़ी समानता हमको ये समझ में आती है कि जो कुछ मैं चाह नहीं चाहता हूँ वो सारे लोग नहीं चाहते कितना आराम हो गया अभी तो एक छोटा सा तिनका हमने समझना शुरू किया तो मानव में नहीं चाहने में भी हम समान हैं नहीं चाह चाहत में भी हम समान हैं इसके उल्टा लिख दूं कि चाहते क्या हैं इसके उल्टा लिखते हैं कि चाहते क्या हैं अभी तो हमको पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं कोई बोलता है हम बी चाहते हैं कोई बोलता है इंजीनियर बनना चाहते हैं कोई बोलता है भगवान चाहते हैं अभी ये समझ में आएगा क्या चाहते हैं सॉरी दिख रहा है पीछे तक अक्सर यहां पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं क्या चाहते हैं लाइट बंद करने से कैसे दिखेगा इस पे दिख रहा है रेड तो नहीं दिखेगा ब्लैक दिख रहा है ठीक है, है ब्लैक दिखना भी नहीं चाहिए आप ब्लैक में तो जी रहे हो और सारे रेड में तो ठीक ब्लैक ज्यादा अच्छे दिखेगा शायद चलिए यहां लिख देते हैं आगे खींच लो इसको घूम गया ठीक है अभी ठीक है लाइट का एंगल है कुछ लाइट लाइटें हमको लगवानी है यहां लिखू यहाँ लिख देता हूँ देखिए एजुकेशन का पहला घाट तो यही है कि आपको पता तो चले कि आप चाहते क्या हैं अगर पहले मैं पूछता कि क्या चाहते हैं बताओ तो बोर्ड कम पड़ जाता इसलिए मैंने पहले पूछ लिया कि क्या आप नहीं चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो हमको बताना ज़्यादा आसान है अभी क्या चाहते हैं वो बताना थोड़ा कठिन है चलिए हम अपने में दुख तनाव अशांति परेशानी भ्रम भय झूठ मरना मनमानी अज्ञान द्वेश ये सब नहीं चाहते हैं ये नेगेटिव है पॉजिटिव वेग में क्या है क्या चाहते हैं हम सुख चाहते हैं तो ये इस पूरी लाइन के अगेंस्ट में लिखेंगे तो क्या चाहते हैं सुख चाहते ठीक है क्या इतना ही चाहते हैं नहीं और भी चाहते हैं और भी चाहते हैं क्या चाहते हैं आपके घर में एक आदमी सुखी हो लेकिन उसको बाकी घर वालों से कोई लेन देना नहीं हो ऐसा कुछ हो सकता है है ना तो जैसे ये अपमान प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़ा मन मुटाव अन्याय ये सब हम नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं हम सुख के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं न्याय सब चीजें इसमें आने वाली है मोटा मोटा क्या चाहते हैं हम हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं हाँ जी दो चीज़ें लिखिए आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं आप रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहते हैं उसमें कंपटीशन आए उसमें द्वेष आए हमको ईर्ष्या हो किसी को भी ईर्ष्या करना ठीक नहीं लगता है वो सुखी नहीं होता है है ना जब भी आपको किसी ने स्कूल कॉलेज में बताया देखो वन एंड ऑनली देखिए हमारे बीच में सबसे टैलेंटेड आदमी ये है तो आपको कम्पिटिशन का भाव आता है तो आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं लेकिन उसके कोई रास्ता नहीं दूसरा क्या करें तो मैनेजमेंट करते रहते हैं है ना तो उसको आगे समझते हैं तो ये समझ में आया कि हम सुखपूर्क जीना चाहते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं और क्या चाहते हैं सुख और संबंध के साथ हम समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं समृद्धि का मतलब अभाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं और क्या चाहते हैं हो गया ना भय मुक्त होगा भय होगा तो सुख नहीं होगा और सुख होगा तो भाई नहीं होगा समृद्धि होगी तो अभाव नहीं होगा और अभाव होगा तो समृद्धि नहीं होगी इस प्रकार से हमको समझ में आ जाए कि सुख संबंध और समृद्धि पूर्वक हम जीना चाहते हैं आया ना चाहते प्रकृति में संतुलन रहे ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते चाहते हैं है। और मानव में जो भी काम हो रहे हैं बिजली की व्यवस्था पानी की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था इसमें व्यवस्था रहे की अव्यवस्था तो प्रकृति की व्यवस्था भी बनी रहे और मानव मानव के बीच में जो व्यवस्था हमने बना के रखी है जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसमें भी व्यवस्था रहे अव्यवस्था ना रहे शासन एक व्यवस्था है क्या अव्यवस्था अव्यवस्था हमको स्वीकार नहीं है तो मानव में है ना मानव मानव के बीच में जो व्यवस्था हो ये हम चाहते हैं तो प्रकृति के साथ भी और मानव के साथ भी व्यवस्था चाहते हैं तो कुल मिला के कहानी हो गई ये प्रकृति में तो पहले से ही है उसको वो बनी रहे और मानव में हो जाए है ना एक व्यवस्था शासन की जगह व्यवस्था ये हम चाहते हैं तो कुल मिला कितनी चीज चाहते हैं सुख चाहते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं और व्यवस्था पूर्वक जीना चाहते हैं मोटा मोटा अगर कैटेगरी बनाया तो चार तरह का कैटेगरी हुआ सहमति हा जी हेल्थ आप चाहते हैं बहुत ठीक बात प्रकृति में व्यवस्था रहेगा तभी मानव के शरीर में व्यवस्था रहेगा या नहीं हम सोचेंगे कि प्रकृति में व्यवस्था ना रहे और सिर्फ मानव के शरीर में व्यवस्था हो जाए संभव है तो प्रकृति में व्यवस्था रहेगा तो मानव के शरीर में भी व्यवस्था रहेगा ये जुड़ा हुआ उससे हमारा पूरा शरीर इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए मानव का पूरा शरीर प्रकृति के व्यवस्था के साथ अलाइंड है जैसा प्रकृति का हालत होगा वैसा शरीर का हालत होगा और जैसा हमारा मन का हालत होगा वैसा शरीर का हालत होगा वैसे ही प्रकृति का हालत हो जाएगा तो ये इसमें जुड़ी हुई बात है आप प्रकृति का शोषण हो जाओ आप स्वस्थ हो जाओ इसकी कोई कामना करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है जैसे आज जिस प्रकार से हवा हो गई है आप कितना भी जॉगिंग कर लीजिए कितना भी काजू गला खा लीजिए बादाम गला खा लीजिए आप धरती के स्वस्थ रह बिना आपका स्वस्थ रहना सुनिश्चित है ही नहीं धरती के स्वस्थ रहे बिना मानव के शरीर को स्वस्थ रखना संभव ही नहीं है क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है जैसे अभी इस पर काफी आप लोग अध्ययन करेंगे शाम को कल दो दिन बताएंगे आपको बहुत सारी रिसर्च हो गई है जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार से गाय का होना हमारे शरीर की जिंदा रहने के लिए आवश्यक है किस प्रकार से मधुमक्खी का होना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है किस प्रकार का गिद्ध चील कौवा पेड़ वनस्पति इन सबका होना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है हम सब ये प्रकृति के वातावरण में ही हमारा शरीर जिंदा रह सकता है यदि प्रकृति के वातावरण में हस्तक्षेप हो जाएगा आप और जिंदा रहने का संभव नहीं है इस पर विस्तार से हम बात करेंगे करेंगे तो वो उसमें जुड़ा हुआ है ठीक है बात तो ये चार मुद्दों में मोटी मोटी बात जुड़ जाती है इसके अलावा कुछ आप बता सकते हो जो आप नहीं चाहते हो और जो चाहते हो कुछ हो सकता है ऐसा हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं चाहते कुछ हैं करते कुछ है होता कुछ है तो चाहते क्या हैं वो ठीक से समझ में आ जाए इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं क्या ये भी समझ में आ जाए तो चाहते कुछ हैं चाहते ये हैं करते कुछ और हैं है। सीधे सीधे इसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे इसको समझ नहीं पाए कि यही चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण के दबाव में कहीं ना कहीं परिस्थिति के दबाव में आकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगला घाट क्या बना आप और आपके परिवार वाले याद करो अपने परिवार वालों को है ना क्या वो भी ऐसे जीना चाहते हैं या नहीं हाँ या ना बताएंगे ना अभी आगे बताते हैं अभी जो भी सुख मानते हो सुख चाहते कि नहीं चाहते अरे शरीर के सुख से कहां सुखी हुए है ना तो सुख तो आप चाहते हो अभी तो चाहने की बात कर रहे हैं करने के लिए बीच में देखते हैं तो सुख संबंध समृद्धि व्यवस्था ऐसे चार मोटी कैटेगरी में हम देखेंगे तो हर मानव ऐसे ही चाहता है हिंदुस्तानी ऐसे चाहता है या नहीं चाहता है और पाकिस्तान वालों के बारे में क्या राय आपकी और अमेरिका वाले क्या चाहते होंगे और आपका जो तो दुश्मन है जानी दुश्मन वो क्या चाहता है जान के कैसा लगा कि मानव की कुल चाहत इतनी है छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या छोटी सी बात हर मानव सुखी होना चाहता है हर मानव अपने संबंध में फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहता है हर मानव जो है अपने परिवार से की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अभाव मुक्त रहना चाहता है हर मानव की एक कामना है कि एक व्यवस्था हो ये सब होता है एक छोटा सा प्रश्न करते हैं जो आप चाहते हैं वैसा आप जी पा रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं वैसे जीने की बाध्यता आपके ऊपर है अभी तक हम जैसा नहीं चाहते हैं वैसे जीने के लिए बाध्य हैं या नहीं है बाध्य हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा हमसे दूर होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है बचपन में कामना थी कि ये सब कर पाएंगे उम्र बढ़ने से धीरे धीरे धीरे धीरे इससे दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यही मानव में अपने में निराशा है डिप्रेशन Osionfish. या तो मनमानी करते हैं या तो अपने मन में कुछ आ गया उसको मनमानी मान के सुख सुख के बारे में मनमानी संबंध के बारे में मनमानी समृद्धि में मनमानी व्यवस्था में मनमानी तो पुनः वह अव्यवस्था ही बनती है तो ये देखेंगे कि हर मानव ऐसा जीना चाहता है और जैसा हम जीना चाहते हैं उसके अनुसार हम कर नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ने आप देख रहे हो कि धीरे धीरे धीरे जैसे हम नहीं जीना चाहते हैं उसी में अपने को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कोई मनमानी पूर्वक करता है कोई दबाव पूर्वक करता है कोई रो के करता है कोई गा के करता है कोई भगवान के भरोसे करता है कोई सिचुएशन के भरोसे करता है कोई ये मान लेता है कि इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता है तो अपनी कामनाओं को हम धीरे धीरे सिमेटने का प्रयास करते हैं कि कुछ है नहीं भाई इतनी सी बात है कुछ कह रहे भाई जी ये जैसे आपने चार चीज़ें लिखी है सुख समृद्धि और संबंध और व्यवस्था तो ये जो ऊपर की चीज़ तो ठीक है सुख पर ये जो नीचे की चीज़ है आपने लिखी है इससे क्या आखिर में सुख ही नहीं आ रहा क्या उसका आउटपुट नहीं है वो बहुत ठीक बात है मतलब मैंने ब्रेक कर दिया नहीं, मतलब वहां लिखा हुआ हमने हाँ, नहीं, नहीं। हम नहीं कर दिया हम, नहीं। हाँ, बड़िया, बड़िया। मतलब क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते है? हम सर सुख चाहते हैं क्योंकि समृद्धि से भी सुखी आने वाला है संबंध से भी सुखी बिल्कुल ठीक बात ये सब आपस में जुड़े हुए हैं मैं सुखी होता हूं तो संबंध संबंधपूर्वक जीने को जाता हूं अगर मैं दुखी होता हूँ तो संबंधपूर्वक जीने जाता हूं क्या मेरा मैं सुखी होता हूं तो संबंध संबंधपूर्वक जीने जाता हूं संबंध में ठीक ठीक अपेक्षाओं को पहचानता हूं निर्वाह करता हूं तो पुनः मैं सुखी होता हूं सामने वाला भी होता है मैं सुखी और संबंध होता हूँ तो हम दोनों मिलकर काम कर पाते तब समृद्धि हो पाती है और समृद्धि होती तो पुनः हमारा मूल्यांकन होता हम सुखी होते हैं और इस प्रकार व्यवस्थापूर्वक जीते हैं तो पुनः सुखी होते हैं तो यहाँ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है समझने के लिए इनका टुकड़ा करना समझने के बाद ये जुड़ना ये दोनों ही कार्यक्रम हैं है ना? जैसे ये बिल्डिंग को हमको समझना है जिसमें हम लोग बैठे हैं तो इसके हम टुकड़े करते हैं पहले डिसेक्शन करते हैं विश्लेषण करते हैं ये फ्लोर है ये वॉल है और ये छत है और ये कुर्सी है ये आदमी है ये पेन है ये पेंसिल है एक प्रकार से हम क्या करते हैं समझने का क्रम में क्या करते हैं चीज़ों को अलग अलग करके चीज़ों को सोचते हैं समझते हैं और उसके बाद ये सब जुड़ना चाहिए ये सब मिलकर एक बिल्डिंग है ये, एक है। क्योंकि जब ये करता है, तो ये सारा मिलकर तो बहुत ठीक ध्यान आपके गया की इसको टुकड़ा नहीं कर सकते लेकिन समझने के लिए हम उसको विश्लेषण करते हैं भैया जी जी ये सुख हम चाहते हैं तो मिलता नहीं है हाँ जी और कहा सरला, शुक्ला, देरीबा देरीबा से से बोलो जी हाँ। से। और दुख न चाहते हुए तब भी दुख मिलता है ऐसा क्यों होता है बहुत ठीक बात थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पर शुक्ला दीदी ने कहा कि जो दुख हम चाहते नहीं हैं फिर भी दुख होता है और सुख हम चाहते हैं तो भी सुख होता नहीं है इसका क्या कारण सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में लौटे अपनी जिंदगी में देखे कि जो जो भी कुछ चीजें आपने सुख की अपेक्षा में किया वो काम तो पूरा हो गया काम तो पूरा हो गया क्या सुख हुआसन मिसमेनेजमेंट ज्यादा होता है हाँ मोमेंट्री कुछ होता ही है क्या मोमेंट्री होता है क्षणिक जिसको बोलते है मोमेंट्री का मतलब क्षणिक जैसे मैं देखता हूँ कि किसी से पूछो भाई क्या दिक्कत है बस भैया एक प्रमोशन हो जाए तो फिर तो मौज है प्रमोशन हो गया भाई अब क्या हो गया अब क्या है कि घर में कमरा कम पड़ रहा है एक कमरा कम पड़ा रहा चाहत को ठीक से समझे ही नहीं है एक कमरा कम पड़ रहा है एक कमरा बन जाए तो बच्चों का कमरा अलग हो जाए तो फिर हम सुखी हो जाएंगे कमरा बन गया अब क्या हो गया भाई अब ये कि बच्चे की शादी हो जाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब नहीं होना है ठीक अब मोमेंट्री किसको कह रहे हैं हम है ना हो जाएगी हो जाएगी हो जाए हो जाए हो जाए हो जाने वाली है ये मोमेंट्री है हो गई उसके बाद क्या अगले क्षण खाली अगले क्षण खाली तो अभाव बना ही हुआ है है ना तो उसको अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे बहुत विस्तार समझेंगे पहले अभी यहाँ पर ये यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव में कुल चाहत इतनी ही है जैसे मैंने पहले के सत्र में पूछा क्या हम चाहने के अनुसार जी पा रहे हैं तो कुछ लोगों का जवाब आया कि जी पा रहे हैं कुछ लोगों का जवाब आया कि नहीं जी पा रहे अभी ठीक से समझिए हमारी चाहत तो कुल इतनी है माइक लीजिए माइक थोड़ा शेयरिंग करेंगे अपनी जिंदगी से तो मेरे को लगता है कि बात थोड़ी ज्यादा पकड़ में आएगी हम्म जैसे क्या चाहते है जैसे रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए ठीक है तो उसका अगर मूल पर देखेंगे तो ये हमको सुख चाहिए बेसिक हाँ। पॉइंट ही आ रहा है ना भैया तो तो समृद्धि चाहिए रोटी रोटी तो समृद्धि में आई फंडामेंटली हम सुखी होना चाहते हैं हमने अलग अलग उसकी परिभाषा बना के रख दी है तो अभी धीरे धीरे हम एक होने की तरफ जा रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने कोई ना सुख के बारे में बताया ना संबंध के बारे में बताया ना समृद्धि के बारे में बताया ना व्यवस्था के बारे में बताया ये तो आगे हमारा सिलेबस है है ना ये आगे हमारा सिलेबस है लेकिन अभी इतना बता रहे कि आप सबकी चाहत इतनी है या नहीं है जो भी परिभाषाएं आपकी हो परिभाषा तो आपको शिक्षा से मिल रही है परिभाषाएं कहाँ से आ रही है एजुकेशन ने उस पर, उस उस चाहत को कोई नाम दिया हुआ है एजुकेशन ने उस चाहत को पूरे करने का कोई कार्यक्रम दिया हुआ है ये बात समझ मारी तो हम तो बहुत कोर में जाकर पहले यह समझना चाहते हैं कि हमारी न च्वाइस इंजीनियर बनने की है ना डॉक्टर बनने की ना किसान बनने की ना गाय पालने की फंडामेंटली केवल और केवल हम सुखी होना चाहते हैं और अभी सुख क्या है सुख कैसे होगा उसको समझेंगे अभी समझे नहीं है लेकिन अभी हम चाहते इतना ही हाँ जी भाई माइक बहन है क्या माइक बहन रिटायर हो गए जी आ, सर मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन हम सुख निरंतर चाहते हैं ऐसा नहीं है कि आज सुख चलेगा और कल दुख चलेगा तो लेकिन हम जब सुख पाने की जो हमारा वे है वो टेम्प्रेरी है जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे कार मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा लेकिन कल वो कार नहीं रहेगी तो मुझे डेफिनेटली सुख नहीं मिलेगा और तो कार मिलेगी तो तभी कुछ समय तक सुख रहेगा तो सुख टेम परमानेंट है लेकिन हम उसे पूरा टेम्प्रेरी वैसे कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आप लोग चर्चा थोड़ा आगे ले जा रहे हैं मैं सहमत आपकी बात से थोड़ा सा पीछे रोकते हैं आगे। थोड़ा आगे चले गए अपन सुख क्या उसमें आप जाना चाहते अभी तो इतना कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं इसको तो पहले फिगर आउट कर लें और इस हॉल में बैठे सारे लोगों के साथ सहमति हो जाए ये ना हो कि उनके साथ धोखा हो कि हम तो कुछ और चाहते थे हम तो कुछ और चाहते थे पता नहीं क्या क्या बताते रहे भैया ठीक है ना ये बात ये बात पहले अपने में एक हो जाए कि वाकई में कुल इतना ही चाहते हैं हम कार है चाहते हैं या सुख चाहते हैं सुख चाहते सुख से कार से सुखी होंगे यह हमारी कोई परिभाषा हो सकती है है ना वो सही कि गलत उसका परीक्षण आगे करेंगे फंडामेंटली हम कार चाहते हैं या सुख चाहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं सुखी होना चाहते हैं हम देश में नंबर एक आदमी बनना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं क्या होना चाहते आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं आज ये बड़ा नींद आ रही क्या बात है क्या चाहते हैं ठीक है ये बात ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है आपने ये पढ़ लिया सुन लिया मान लिया कि राष्ट्रपति बनने से ही सुखी होते हैं ये बात मान लिया ना तो अब दूसरा मुद्दा आता है क्या सब लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं इसका मतलब ही है कि वो सुख नहीं है जो सबके साथ नहीं हो सकता वो सुख कैसे हो सकता है क्योंकि आप सबकी चाहत एक जैसी है आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं नहीं चाहने में भी आप समान और चाहने में भी समान यदि इसकी पूर्ति होगी तो सबके लिए होगी तो होगी और यदि वो पूर्ति सबके लिए नहीं हो पाई तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है ये बात ठीक से समझ में आ रही है आपकी चाहत को किसी ने इंजेक्शन से डालाया गया कि ये नेचुरल है आपकी शरीर में दो किडनी है वो नेचुरल है या किसी डॉक्टर से बिठवा के लाए आप तीन क्यों नहीं करा लेते तीन क्यों, क्यों नहीं करा लेते तो ये समझ में आए कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोई नेचुरल चीजें हैं उसी प्रकार से हर मानव में एक एक दिन में आज एक दिन वाला पैदा हुए बालक से लगाकर कल मरने वाले वृद्ध तक सब में ये चाहत समान है अगर इसकी परिभाषा यदि सही होगी तो एक होगी कि अनेक होगी एक होगी कि अनेक एक।, एक यदि कोई परिभाषा ऐसी आती है जो सबके लिए नहीं है इसका मतलब है कि वो परिभाषा अपने आप में ठीक नहीं है ये पहला चेक आपको दे दे रहे हैं अगर ये मान लेते दीदी ये करी शुक्ला दीदी के राष्ट्रपति बन के सुखी हो सकती हैं तो ये तो एक ही बनेगा पाँच साल का टेंडर रहता उसका और अगर लोकसभा विधानसभा में मंत्री को पटा लिया तो दस साल टेंडर हो जाएगा बाकी लोग क्या करेंगे आपको आया अब तक हटाओ काफी हटाओ मुझे शर्मा आपको तो आया नहीं सबको चांस आ जाएगा तो क्या चीज निष्कर्ष में आएगी बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं वॉल्यूम ठीक है कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा किसी को कम करा सकते हैं पीछे का आवाज उनको आता नहीं है एकदम सुखद अब मेरी आवाज ही खराब है उसका कुछ नहीं कह सकता तो ये हमको समझ में आ जाए हमारे में मौलिक चाहत में कोई एजुकेशन का रोल नहीं है कोई माता पिता का रोल नहीं है कोई वातावरण का रोल नहीं है कोई भगवान का रोल नहीं है ये मौलिक रूप से हमारे में ये चाहत है ही क्योंकि ये प्राकृतिक है अब अब हम कल्पनाशील हैं, तो पहले कल्पनाशीलता में पहले ये चाहत क्या है इसको बिठाना है हम चाहते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को फिर इसकी कोई परिभाषा बनती शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से शिक्षा का मतलब अब तक मानव क्या समझ पाया कि सुख को किस प्रकार से हम देख पाए समझ पाए उसके आधार पर हम इसकी परिभाषा बनाते हैं ये ठीक है ना ये बात तो अभी उस पर नहीं जा रहे हैं परिभाषा वाले भाग में धीरे से चलते हैं उस पर आगे जाएंगे अभी हमको ये समझ में आ जाए कि धरती पर हर मानव की चाहत समान है एक ही है कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो गया कितने लोगों को लगता है कि धरती पर हर मानव की चाहत इतनी है बाकी लोगों को नहीं लगता है कितने को लगता है कि ऐसा नहीं है तो जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली एक और गहरी सांस है कि चलो और अच्छा हुआ हर मानव ऐसे ही चाहता है तो किसी एक भाई ने भी पूछा था कि हमारे परिवार वाले तो ऐसा नहीं चाहते ऐसा नहीं परिवार वाले भी चाहते हैं कि आपकी समझ पूरी हो लेकिन उनको भरोसा ही नहीं है कि अब तक नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी प्रॉब्लम क्या है विश्वास नहीं है कि कभी ये होने वाली भी चीज़ है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने कितने बार समझाने की कोशिश की आप तो समझे ही नहीं ये बात ठीक है तो हम सभी इस धरती के रहने वालों के साथ ही ऐसा या किसी भी धरती पर यदि मानव रहता होगा तो वो भी ये चाहता होगा वो ये चाहता होगा कैसे कह रहे हैं आप मानव की बात कर रहे हैं चलिए तो देखने का विधि क्या बना उसको और थोड़ा यहां लिख देते हैं एक चीज लिखा हुआ है निरीक्षण निरीक्षण कहां कर रहे हैं हम ये सब बातों का चेक कैसे करेंगे स्वयं में परीक्षण परिवार में और सर्वेक्षण समग्र में समाज में तो यहाँ पे यदि यह कोई आपको बात समझ में आ रही है तो तुरंत आप अपने में निरीक्षण करते हो और जैसे आपको यदि अपने में निरीक्षण होता है जैसे आप अपने में निरीक्षण कर पाते हो तो आप तुरंत ही परीक्षण और सर्वेक्षण तक पहुँच जाते हो और कहने लगते हो कि धरती पर यदि क्या <सभीणी> किसी भी धरती पर यदि कोई आदमी होगा तो वो भी ऐसे चाहता होगा ये ताकत कहाँ से आया आपको ये ताकत कहाँ से आया स्वयं में निरीक्षण करने से ये ताकत आया ये ठीक समझ में आ रहा है जिस जिस क्षण आपको दिख जाता है कि नहीं मानव में मैं मानव हूँ और मुझे इतना ही चाहिए मैं सुखी होना चाहता हूँ मैं समृद्ध पूर्वक जीना चाहता हूँ मैं परिवार में समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ है ना मैं समृद्धि चाहता हूँ व्यवस्था पूर्वक जीना चाहता हूँ उसी क्षण आपको तमाम मानव के बारे में आपके अंदर एक आंकलन आ जाता है कि सभी लोग ऐसा चाहते हैं हाँ जी कुछ कह रही दीदी मेरा सवाल है कि लोग जैसे कहते हैं कि सुख और दुख दोनों जिंदगी के एक ही पहलू है सुख दुख लगा रहता है तो आदमी अगर दुखी नहीं होगा तो उसे सुख का अनुभव हो कैसे होगा ठीक बात ये भी होता है और सुख हम कैसे कांस्टेंट मतलब बनाया रखें? ठीक बात ये प्रश्न थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन इस पर और आगे बात होगी यहाँ पर ये बात हम जो कह रहे हैं वो पहले से इसको उत्तर कर लेते हैं और आगे दीदी का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है मैं भी लूंगा अब मैं भूल जाऊंगा आप ध्यान दिलेगा तो क्या कहा जो हम चाहते हैं यदि अपने में उसका ठीक ठीक निरीक्षण होता है तो परिवार वालों के प्रति भी हमारे में ये बात समझ में आती है कि वो भी ऐसे ही चाहते हैं वो क्या चाहते हैं उसका अनुमान कैसे हो रहा है आपको कैसे अनुमान कर पा रहे हैं अपने में निरीक्षण करने से परिवार वालों को जानना शुरू कर दिया हमने ठीक है और फिर समग्र मानों के बारे में अनुमान हम कर ही पाते हैं है ना कि सारे धरती के लोग ऐसे ही हैं सभी धरती पर ऐसे ही हैं ठीक ये छोटी सी बातें यदि हमको समझ में आती है तो पूरे मानव जाति के साथ हमारा कोई एक रूपता धीरे धीरे बनने लगता है ये पूरा कार्यक्रम क्या है हम मानव हैं और इस पूरी मानव जाति के साथ किस प्रकार से हमारे में एक रूपता है बन जाए समझ में आ जाए जीने के स्वरूप तक आ जाए उसी के लिए पूरा कार्यक्रम है और ये बेस्ड है रियलिटी पर ये कोई अनुमान की बात नहीं हो रही है यहां पर जो भी कुछ बातें हो रही है उसका वेरिफिकेशन आपको करना है जाँचना आपको है आपको बोलना है हाँ या ना अगर आप सहमत होते तो हम चीज़ें आगे बढ़ेंगे ठीक है ना तो ये बात हमको समझ में आ गई कि मानव यदि कहीं पर भी है तो कुल चीज़ें चाहता इतनी ही हैं हमको लग रहा था पता नहीं तमाम कितनी चीज़ें हम चाहते हैं जब तक ये चाहत पूरी नहीं होती है अभी देखिए क्या होता है हम चाहते सुखी होना है उसकी गलत परिभाषा हमारे पास आ जाती है हम उस पर काम करते हैं यदि उस पर काम करने जाते हैं तो वो काम तो पूरा हो जाता है हमारी चाहत पूरी नहीं होती है तो दूसरा प्रोग्राम निकाल लेते हैं दूसरे प्रोग्राम में दौड़ लगाते हैं वो काम फिर पूरा कर लेते हैं क्योंकि मानव में ताकत है कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र अभी नहीं है तो करने लगता है दूसरा कोई दुकान खोल लिए, दूसरा कार्यक्रम निकाल लिए वो काम फिर पूरा हो जाता है फिर हमारे में तृप्ति नहीं है इस प्रकार से अतृप्ति से हम कोई काम शुरू करते हैं और अतृप्ति पर एंड करते हैं तो नया कार्यक्रम खुल जाता है ये चलता रहता है पूरी ज़िंदगी इसकी दौड़ में निकल जाती है और हमको चीज़ें हाथ में पकड़ में नहीं आती तो अभी हमको ये समझ में आ गया पूरे एक्सरसाइज में कि मानव में कुछ चाहत का भाग है कुछ नहीं चाहने का भाग है हम दोनों ही उसमें समान है अब एक और प्रश्न यदि किया जाए जो हम नहीं चाहते वो हर दिन घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है हाँ या ना जो हम चाहते हैं उससे हम दूर होते जा रहे हैं या नहीं हाँ या ना क्या हमने मेहनत नहीं की मेहनत नहीं की मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग मेहनती हो और हर बार दिक्कत में आने के बाद आप टूट के रो के जो भी बिलक के पुनः खड़े हो गए और फिर से आपने जीने के लिए तैयारी करी फिर से मेहनत करी और जो नहीं चाहते हैं वो फिर भी घटित हो रहे हैं ठीक जो चाहते हैं वो तो लगता है तो ख्याल है कई सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं और उनके मन में गहरी एक प्रकार की अस्वीकृति रहती ऐसा कुछ होता होता नहीं है क्योंकि हजारों बार ऐसा हमने देख लिया अपने में कि ऐसा कुछ होता नहीं तो हमारे को यहाँ भी आधे अधूरे मन से बैठे रहते हैं वो उनका गलती नहीं है बल्कि मैं ये कहूंगा कि पीछे के जो भी हमारे अभ्यास रहे हैं उन सारे अभ्यासों के कारण ऐसी एक स्थिति बनी गई है ठीक है ना बात कारण तो मैंने ये कहा कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है मेहनत की कमी नहीं है निष्ठा में कमी नहीं है तो फिर कमी क्या है क्या लगता है आपको कारण क्या है जो नहीं चाहते हैं वह हो रहा है कारण अगर मैं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत में कमी नहीं निष्ठा में कमी नहीं तो काय में कमी है तरीका तरीका कम है तरीका क्यों कम है समझ की कमी है समझ की कमी है, किसकी कमी समझने की ताकत में कमी नहीं है इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो समझ में कमी ही एकमात्र कारण है हाँ जी, ठीक बात एजुकेशन का मतलब भी है समझ को पूरा करना समझने का मतलब ही है कि यहां लिखा था अस्तित्व में व्यवस्था क्या है और मानव में मानव का रोल क्या है ये समझ में आना चाहिए था तो इसी इस का नाम समझ है समझ और इन्फॉर्मेशन इज नॉट समझ हाँ नॉट टू यूज द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट माय रोल इज टू नो द रियलिटी एंड टू नो व्हाट माय रोल इज नॉट द इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज इट ओके okay, ये परिभाषा ठीक नहीं है तो मानव में अगर देखेंगे जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है उसका एकमात्र कारण है कि समझ में कमी समझ में कमी जानकारी ठीक नहीं है जानकारी के आधार पर समझे तब यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है उसको बहुत ठीक से आप समझ लेंगे ताकि आगे के लिए हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है क्या करें क्या, क्या चीज़ समझ में नहीं आया रेलवे में रिजर्वेशन कराना समझ में आया कि नहीं आया है ना गैस की टंकी 21 दिन में भराती है अगर उससे जल्दी चाहिए तो कैसे लेना वो समझ में आया कि नहीं आया वो तो तमाम चीजें आपको आई है लेकिन जो समझने की वस्तु वो पकड़ में नहीं आई क्या समझना है? है ना तो मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है कैसे हर एक मानव सुखपूर्वक जी सकता है ये व्यवस्था हमको समझ में नहीं राष्ट्रपति एक बनेगा तो बाकी सब चपरासी बनेंगे अमीर एक होगा एक अमीर बनने के लिए हजारों गरीब होना जरूरी है ये पता है आपको ये सबको पता है या नहीं पता है अभी हम क्या सोचते हैं गरीबी और अमीर गरीब क्या है और अमीर क्या है दोनों के बारे में लिखते हैं लाल पेन दिख नहीं रहा है आपको इसलिए ब्लैक से लिखता हूँ गरीब क्या है साधन विहीन दुखी और दरिद्र साधन विहीन फैसिलिटी बराबर नहीं है दुखी तो है ही दरिद्र का मतलब है जितना सामान जो पोजीशन जो स्टेटस उसका है उसको कम ही लग रहा है ठीक मंत्री को लग रहा मुख्यमंत्री बन जाऊँ मुख्यमंत्री को लग रहा प्रधानमंत्री बन जाऊँ प्रधानमंत्री को लग रहा है कि है ना चौकीदार बन जाऊँ <laughs> तो गरीब का मतलब साधन विहीन दुखी दरिद्र अमीर का क्या मतलब साधन संपन्न दुखी और दरिद्र तो हर गरीब मेहनत करके क्या बन जाता है अमीर और हर एक अमीर जब बनता है तो कितनों को गरीब बनाना पड़ता है ये मजबूरी है उसकी हजारों गरीब बनाए बिना एक आदमी अमीर बनता ही नहीं है हाँ तो उसके पिताजी ने बनाया रहता है खानदान चला रहा है वो तो हाँ जब तक आप अनेकों को गरीब नहीं बनाओगे आप अमीर बन ही नहीं सकते इस प्रकार से क्या हो गया इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अमीर बड़ी है हम कह रहे हैं अमीरी बड़ी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं अमीरी बड़ी सब लोग कह रहे हैं ना अमीरी बढ़ गई है एक्चुअली देखेंगे तो गरीबी ही बड़ी है एक्चुअली देखेंगे तो गरीबी बढ़ी है एक पिछले साल का मार्च का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कभी आप नेट पे पढ़िएगा उसमें लिस्ट है पूरे क्या लिस्ट है हर देश के ऊपर कितना कर्जा है हर देश के ऊपर कितना कर्जा है और उसमें एक भी देश ऐसा नहीं जो छूटा जिसमें कर्जा नहीं हो अमीर जैसे अमेरिका है हम बहुत बड़ा देश मानते हैं अमेरिका के ऊपर सर्वाधिक कर्जा हाइएस्ट और एक भी कंट्री ऐसी नहीं जिसके ऊपर कर्जा नहीं तो ये पैसे लेके कौन भाग गया ये पैसे लेके कौन भाग्या ये जब सभी देश कर्जे में डूबे हुए हैं तो पैसे कहाँ चले गए तो इसका मतलब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो अमीरी चक्कर है ये अमीर का चक्कर गरीबी का चक्कर है एक्चुअली क्योंकि एक अमीर बनने के लिए अनेकों का गरीब बनना जरूरी ये बात इसलिए यहां पे कहना पड़े राष्ट्रपति बनना दीदी को है ना राष्ट्रपति को पूछो कितने बुरे हाल उसके आप कभी मिलोगे तो पता चलेगा आपको तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये ये चक्कर से मुक्त होना है कि नहीं होना है, है ना क्योंकि एक अमीर बनने के लिए हजारों गरीब होना जरूरी है ठीक इस प्रकार से हम जितना भी मेहनत करते हैं अमीर बनने का कुल मिला के इन टोटेलिटी में हम गरीबी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। है ना कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं अभी इंदौर के बहुत सारे निवासी हैं बैठे हैं इंदौर में बहुत बढ़िया रोड हो गई आप लोग बोलेंगे अच्छी बात है हम भी बोलेंगे अच्छी बात रोड होना कैसे बुरी बात बढ़िया साफ सफाई हो गई अब तो मेट्रो भी आ रही कितना बढ़िया हो गया सब अच्छा हो गया कर्जा कितना हो गया पाँच करोड़ अपने को बोलने में डिफ़िकल्ट होती ना ये पाँच है कि करोड़ क्या है पाँच हज़ार करोड़ हो गया अब या म्यूनसिपलिटी ने साइन कर दिया आप सब उस पर गिरवी हो गए जितने इंदौर के लोग यहाँ बैठे हैं ना एक्चुअली वो गिरवी हैं और उस गिरवी पे उस डॉक्यूमेंट पे मजाक की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं वो डॉक्यूमेंट पे पहले मुख्यमंत्री की साइनिंग की कोई बात नहीं ये नहीं देंगे तो हम इनसे दिलवाएंगे और उस मुख्यमंत्री के डॉक्यूमेंट पर फिर से जब तक प्रधानमंत्री साइन नहीं करता है तब तक वो बैंक उनको लोन ही देती नगर निगम को है ना और उसके बाद रोड चिकनी बनती है आप चिकनी रोड पर बड़े कर्जे में घूमते रहते हो क्यों क्यों करते ऐसा क्योंकि आपको क्या चाहिए सुविधा ही जिंदगी की सफलता है जिंदगी की सफलता क्या है है ना मिटा दिया उन्होंने लाल राइ लाल लाइन में लिखा हुआ था कि सुविधा पहले संबंध और समझ बाद में है ना सुविधा हमको चाहिए सरकारें देती रहती है इसी विधि से हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे कंगाल हो गया अब तो पीने का पानी नहीं है न आप देख ही रहे हो समझ ही रहे हो क्या हालत है तो ये दिखता ही है कि कहीं ना कहीं यदि ठीक ठीक समझते नहीं, थी समझ नहीं हैं समझ में कमी है क्या चीज़ समझ में नहीं आया कि आखिर मानव क्या है आखिर मानव का सुख क्या है आखिर सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है ये तीन बातों को समझना है कितनी बात समझनी है अंशु भाई जरा यहाँ जाइए माइक ले लीजिए माइक में छुट्टी चले गए भाई देखो तो अच्छा ये है मैं तो ध्यान ही नहीं गया हाँ जी उधर ले जाइए उस तरफ सर आपने अभी बोला कि एक अमीर जब बनता है तो बहुत सारे गरीब बनते हैं तो मैं इस बात से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि अगर वो अमीर बना होगा तो उसके पीछे कई लोगों को रोजगार मिला होगा ठीक तो अल्टीमेटली उनका स्तर कहीं ना कहीं तो ऊपर बढ़ाई होगा हजारों लोगों का रोजगार छिनके सैकड़ों को रोजगार दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मशीन्स एंड ऑल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग नॉट ऑनलीफ मशीन ऑनली हजारों लोगों का रोजगार छीन के कुछ लोगों को दे देना ज़रूरी है मजबूरी वो भी उसकी और वो चॉइस से नहीं कर रहा है मजबूरी से कर रहा है वो तो चाहता है उसकी संख्या भी कम हो जाए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम करते होंगे तो एक बड़े लेवल पे जाके आपको समझ में आएगा कि उनका काम एक ही कि कैसे इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या कम करें या बढ़ाएँ वो तो कॉस्ट कटिंग पे, पे रहते हैं सर कॉस्ट कटिंग पर रहते हैं जी कॉस्ट कटिंग बराबर कास्ट कटिंग एक शब्द है एक्चुअली देखा जाए तो हमारा गले कटना है तो आप सहमत हैं अब अब तो माइक में बोलो अब बताइए आप सहमत सहमत हैं कि नहीं जोरदार ना करे वो सही तरीके से करे तो उसमें तो कॉस्ट कटिंग होगी उसकी गलत तरीके से ज्यादा यूज कर रहा है उस, आपने उसको एफिशियंट बना दिया या तरीका बदल दिया तो उसमें भी लोग गरीब होंगे मतलब दूसरे लोग देखिए जब तक हमको समृद्धि का मॉडल समझ में नहीं आएगा बिजनेस मॉडल कैन नॉट लीड टू द समृद्धि देर आर टू मॉडल्स अवेलेबल इन द प्रजेंट सिस्टम सभी लोग समझ सकते हैं एक है नौकरी नौकरी नेवर लीड्स टू द समृद्धि बिजनेस कैन नॉट वॉट शुड बी दर्ड अल्टरनेटिव वी आर वर्किंग ऑन द अल्टरनेटिव सो प्रीवेलिंग जितने भी मॉडल हैं वो हमारे पास दो ही मॉडल हैं एक है नौकरी मॉडल नौकरी मॉडल में कभी भी समृद्धि होता ही नहीं इसमें एक नौकर होता है एक मालिक होता है नौकर कभी सुखी रहता ही नहीं है मालिक कभी सुखी रहता नहीं है क्यों नौकर को देख के मालिक दुखी होता है मालिक को देख के नौकर दुखी होता है नौकर आज जितना काम करता है कल उससे कम काम करना चाहता है आज जितना दाम लेता है कल उससे अधिक दाम लेना चाहता है ये स्ट्रगल उसमें बना रहता है कि नहीं बना रहता है मालिक का मतलब क्या होता है मालिक का मतलब होता है आज जितना दाम दिया उतना काम कराया तो कल दाम कम हो जाए और काम बढ़ जाए मालिक इसमें लगा रहता है इस प्रकार से दोनों इसमें लड़ते रहते हैं एक शीत युद्ध इनके बीच में चलता रहता है इसीलिए कभी भी ये शांति नहीं हो सकती इसमें कोई हारमोनी होती नहीं है सुख होता नहीं है सुख होता नहीं है तो समृद्धि होती नहीं है दोनों ही एक दूसरे को टोपी बनाने के लिए योजना बनाते रहते हैं जब मौका आता है जब हाथ साफ करते रहते हैं एक ये मॉडल निकला नौकरी मॉडल दूसरा मॉडल आता है हमारे सामने व्यापार मॉडल तो व्यापार मॉडल क्या चीज मॉडल है है ना इसमें कम देकर अधिक लेना कम देना और अधिक लेना एक लोगों को कम दिया अधिक लिया 100 लोगों को कम दिया अधिक लिया हजारों को कम दिया अधिक लिया तो टोपी ज्यादा पहनाई या कम पहनाई इस प्रकार से एज एज यूर बिजनेस विल ग्रो एज यूर बिजनेस विल ग्रो यू लीड टू दॉट टू द प्रोस्पेरिटी But you are a part and कर रहे हैं। एक मेरा सवाल है और सौ लोग आए अब वो दस हजार से ऐसा क्यों मतलब माना जाए की हम दस हजार से कम वैल्यू दे रहे हम ज्यादा भी तो दे सकते हैं वो तो उस परिपेंड करता है कितना हमारी बात समझ के उसे लगाता है और उसे कितना आपसे आपसे आपने पात पात दस हजार लिए आपसे वो सीख के गया लाख रुपए कमाने लगा जी आपकी तरफ से ठीक हो गया जी कोई बात नहीं <coughs> लेकिन ये समझना जरूरी है आज आज हम बहुत इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं आज हमको ये समझना जरूरी है कि क्या म्यूचुअली प्रॉस्परिटी को पाया जा सकता है अभी क्या हो गया पूरे बिजनेस मॉडल में दो सेगमेंट हम पहले क्रिएट कर देते हैं एक कंज्यूमर है ठीक और एक कोई बिजनेस वाले है, हैं ये दो कम्युनिटी हम पहले क्रिएट करते हैं इनका पेट इनका पेट भर के नहीं चलेगा इनका पेट इनका कुछ काट के चलेगा तो आप जो ट्रेनिंग देते हैं वो एक पर्सनल मुद्दा है लेकिन वो ट्रेनिंग आपको जो मिली है आप उतनी ही दे पाते हैं वो आप ईमानदारी से देते होंगे उसमें मना ही नहीं है उसके प्रति सम्मान है लेकिन ये समझ में आ जाए कि वो ट्रेनिंग का जो कंटेंट है वो अधूरा अभी अभी हमको म्यूचुअली प्रॉस्परिटी के बारे में सोच सकते हैं क्या समझ सकते हैं क्या उसी पे हम आगे धीरे धीरे जाएंगे पूरे सारे मुद्दों को एड्रेस करेंगे लेकिन ग्रेजुअली करते हैं एक छोटा उदाहरण लिया जैसे अभी बताया संबंध के बारे में कुछ उदाहरण हुआ सुख के बारे में हुआ समृद्धि के बारे में हुआ ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था के बारे में तो ये सब कब तक नहीं हो पा रा? जब तक हम समझ में कमी है तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे आपका नीयत ठीक नहीं है ऐसा तो कहा ही नहीं मैंने पहले ही कहा कि जो नहीं हो रहा है जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है उसका कारण आपकी निष्ठा में कमी है नीयत में कमी नहीं है उसका कारण केवल एक एकमात्र यही है कि जिसको हम समझ मान रहे हैं जिस जिस प्रिंसिपल्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ही अपने आप में कम्प्लीट नहीं है वो विचार ही अपने आप में पूर्ण नहीं है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है जिससे वो पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ट्रेनिंग आप लेने वाले हो उसके बाद अब बढ़िया ट्रेनिंग लेने वाले हो उसमें कोई कमी होने वाली नहीं है है ना ये बात समझ में आना चाहिए जब जहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब काम में कोई क्वालिटी ऐड हो ही हो, होने वाली है जैसे हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं यदि हमको ये समझ में आया कि एजुकेशन का कुल मतलब इतना है है ना अभी हमने लिखा था ना कि ये सारा का सारा शिक्षा का मुद्दा है कि मानव को एक बालक को दस पंद्रह साल बीस साल लगाने के बाद अस्तित्व में क्या व्यवस्था है और मानव का उसमें क्या रोल है जीने का क्या स्वरूप है ये समझ में आ जाए और ये नहीं आ पाया तो हम ये मानेंगे कि हमने बहुत अच्छी एजुकेशन कर दी वो भी ठीक नहीं है और गलती आपके निकाले वो भी ठीक नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आया इसलिए आप नहीं समझा पा रहे तो आज अगर हमको समझ में आता है तो उसको भी चीज़ों को हम कॉम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं इसमें संभावना को बना कर रखनी चाहिए ये बात ठीक लग रही है तो ये समझ में आना कि जो हम चाहते नहीं हैं वो हो रहा है जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा उसका केवल और केवल क्या कारण है समझ में कमी मानव क्या है ये समझना है मानव का सुख क्या है समझना है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है संबंध पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है और प्रकृति और मानव में व्यवस्था क्या है इतनी सी बात अपने को समझना है बहुत छोटा सा सिलेबस लेकिन ये सिलेबस कब काम कर रहे हैं जब आप अपनी ज़िंदगी से इसको जोड़ के देख रहे हो यदि आप यदि यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ते नहीं हैं तो कहीं कही ना कहीं बीच में से टूटा लगता है, तो लगता है दूसरे किसी के लिए बात हो रही है। बढ़िया ये बात बढ़िया हुई यहाँ तक सब ठीक है कोई प्रश्न है यहाँ तक हाँ जी ऊपर बालकनी ये बालकनी वालों को अलग से पैसे नहीं दिए हैं है? चिंता मत करना आप जी Uh, क्या आप दो तीन उदाहरण दे सकते हैं बिजनेस मॉडल्स के विभिन्न बिजनेस मॉडल के जिसमें हम अपना बिजनेस करके दूसरों के लिए हम दरिद्रता पैदा कर रहे हैं जैसे मैं अगर शक्कर लाता हूँ पचास रुपए किलो पचपन रुपए किलो बेच रहा हाँ हूँ सामने वाले का समय बचा रहा हूँ ठीक बार्ण. वो जाएगा तो उसको सौ रुपए किलो पड़ जाएगी तो मैंने किसको इसमें लूटा ठीक इस तरह से दो तीन आप धान लेते हैं छोटा धान शक्कर हमने बनाया ठीक शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए भाई शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया होना चाहिए जिससे कि वो शक्कर मानव के शरीर के साथ उपयोगी हो जाए पहले ये मुद्दा तय करना पड़ेगा आज जो हम शक्कर खा रहे हैं उससे कितनी बीमारी हो रही है तो आप पचास रुपये के शक्कर पैंतालीस में दोगे तो भी शोषण ही हो रहा है आज हमारी जिंदगी में बीमारी का एक बड़ा हिस्सा हमारे धन का <दिण> हमारी मेहनत धन क्या हमारी मेहनत ही है ना हमारी मेहनत का बड़ा हिस्सा बीमारी में जा रहा है उसका मेन बड़ा कारण एक शक्कर है हमको मतलब ही नहीं है जी ये जो हम सामान दे रहे हैं पचास का पिचपुन दो पाँच रुपये घर लाओ काम मौज करो क्या मतलब अपने अपना कंसन ही नहीं है अपना जुड़ाव ही नहीं है लोगों के प्रति इस पर हमारा कोई रुझान ही नहीं है हम क्या दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं क्या ले रहे हैं कुछ पता ही नहीं है ठीक फिर इस प्रकार से जिस प्रकार से गन्ना उगाया वो किसान भी सोचता है कि अपने क्या ले दे देना अपन तो मेहनत करके खा रहे हैं और कम मिल रहा है मोबाइल तो आ नहीं रहा है इसमें कार तो आ नहीं रही उसमें और केमिकल डाल दिया धरती बर्बाद किया पानी बर्बाद किया आपने शक्कर बनाया किसी ने उसने वो सब सिस्टम बर्बाद किया और आपने रह कर बाँट दिया लोगों के सब किडनी ख़राब होने लगे, वो पेंक्रेज खराब होने लगे अब ये सब क्यों हो गया पाँच रुपया का खेल था काय का खेल पाँच रुपया बारह आना मारेगा भैया तो इस पाँच रुपये में अपने कितने लोगों की जिंदगी दाँव पर लगाई और कोई हो मॉडल तो ले कर आओ अब ठीक बात अब गुड़ पे आ गए कुछ तो सुधार हुआ आदमी में देखिए बड़ी खुशहाली है आदमी को तुरंत रास्ता मिलेगा तुरंत तो चलना चाहता है ठीक बात है अब गुड़ ठीक गुड़ ले आओ ठीक जो भी हुआ चलो मान लीजिए प्रकृति के साथ नुकसान नहीं हुआ आपने गुड़ अच्छा बनाया आपने दिया लेकिन लेन का तरीका क्या होना चाहिए आप कहां से लाओगे उसके लिए विस्तार से अध्ययन करेंगे लेकिन चूंकि आज इस बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जहां जैसे प्रश्न हुए उसका उत्तर तो कोई भी सिद्धांत हम प्रकृति में से लेकर आए या मन मर्जी से लाएं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ कहां से आएगा प्रकृति में से आना पड़ेगा प्रकृति में क्या इकोनॉमिक्स है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स डीलिंग देन व्यू हैव टू लुक एट नेचर नेचर में क्या इकोनॉमिक्स नेचर में इकोनॉमिक्स से जब आप धरती में एक बीज डालते हो बिजनेस हो, हो रहा है कि न हो रहा वहां पर है ना ट्रेड हो रहा ना एक बीज धरती ने लिया तो कितना बीज आपको देती है मल्टीफोल्ड देती है अंग्रेजी में बोलते हैं लोग हिंदी में बोलेंगे तो सैकड़ों देती हजारों देती है ठीक अगर ये सिद्धांत हमको समझ में आया तो यही सिद्धांत हमारे लिए भी माँ जब बच्चे को पैदा करती है कौन सा इकोनॉमिक्स लागू होता है ये यही लागू होता है कौन सा वाला जो तो नेचर में है तो पैदा होने में जो इकोनॉमिक्स लागू है मरने में भी वही है जीने में उसको लाना पड़ेगा तो क्या इकोनॉमिक्स की बात करना पड़ेगी कि भैया सौ रुपये का सामान सौ से कम में कैसे दे सकते हैं अभी सिर घूम जाएगा अपना ऐसा लगेगा अपना पूरा बिजनेस चौपट करने के लिए अजय भैया ना दुकान लगेगी यहाँ पर जितना भी काम होता है वो बिजनेस इस प्रकार से नहीं व्यापार नहीं है वो सो का सामान उससे कम में दिया जाता है तब जाके बिजनेस हुआ तब जाके व्यवसाय हुआ तब जाकर समृद्धि के कारण हुआ हमारी समृद्धि और आपकी समृद्धि वो जुड़ जाती है खाली उतना ही नहीं है काफी विस्तार से हम चीजों का अध्ययन करेंगे लेकिन एक ब्रीफ में आपको बताया अगर बिजनेस मॉडल की बात करनी है नौकर से मुक्त होना है व्यवसाय से मुक्त व्यापार से मुक्त होना है तो संबंध पूर्वक जीने को पहले समझना पड़ेगा प्रकृति के साथ संबंध मानव के साथ संबंध ये दोनों संबंध यदि समझ में आता है तब जाकर ये नया मॉडल क्या है अल्टरनेटिव मॉडल क्या है उसको हम समझ सकते हैं ये म्यूचुअल प्रोस्पर्टी का मामला है ये बात समझ में मारी इसको बहुत ठीक से समझेंगे भैया जी हाँ जी एक मेरा सवाल है छोटा सा बस अब राष्ट्रपति से एकदम छोटा हो गया <laughs> हाँ जी मेरा ये सवाल है जो एजुकेशन की बात अभी चल रही थी हाँ। कि अब के लोगों को एजुकेशन की कमी रहती इसलिए समझ नहीं आती है हाँ जी समझ की कमी है लेकिन जो पहले के बुजुर्ग लोग थे तो उनको तो ये एजुकेशन की कोई वहाँ सवाल ही नहीं था उनको सुविधाएं नहीं थी और समझ मेरे से नए लोगों से ज़्यादा है उनमें और जो बात वो अभी भी बताया करते कहते हैं तो सैलेक्ट बात उतरती है कि सही है तो ऐसा फिर अभी और बाद के लोगों में फर्क क्या है? बहुत है। बहुत ठीक बात जी। थोड़ा आराम से समझते हैं। आपको पूरी एजुकेशन में सुख क्या है संबंध क्या है समृद्धि क्या है और व्यवस्था क्या है ये समझ में आया था क्या हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना? ना क्यों इसके लिए आपके माता पिता और टीचर लोगों को समझ में आया होगा उनको समझ में नहीं आया इसलिए आपको समझ में नहीं आया उनको क्यों नहीं समझ में आया क्योंकि उनके माता पिता और उनके गुरु को समझ में नहीं आया और उनको क्यों समझ में नहीं आया ऐसा अगर पीछे करते चले तो कहां पहुंच रहे आदमी कहा है अभी जंगल में ये होता नहीं है तो क्या चीज समझ में आया क्या चीज समझ में आया आपको इसलिए समझ में नहीं आया आप सबसे लेटेस्ट वर्जन हो ये ठीक है आज का मानव सर्वाधिक आधुनिक माडव मानव है ऐसा मेरा मानना है सबसे लेटेस्ट वर्जन आप हो आपके पीछे वालों को जो चीज नहीं समझ में आई हो सकता है आपको आगे हो और हो सकता है आपको भी वो नहीं आई हो इतना हो सकता है लेकिन ये निश्चित है कि आपको आपके पीछे वालों से अधिक समझ आने के अवसर हैं है ना ये नहीं कह रहे कि अभी हम समझ गए लेकिन अवसर तो है ही हमारे सामने जैसे आज ये बात आप समझने के लिए बैठे हो आज से 100 साल 50 साल पहले तो नहीं था ये बात तो हमको ये समझ में आ जाए कि आज की शिक्षा में कोई कमी इसलिए है क्योंकि मानव में कमी है और मानव में कमी इसलिए क्योंकि शिक्षा में कमी है एक बात क्या कह रहे हैं मानव में कमी इसलिए क्योंकि शिक्षा में कमी है और शिक्षा में कमी क्यों रह गई क्योंकि तो शिक्षक में कमी वो भी एक मानव ही है तो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए आधार है और हर अगली अग्रिम पीढ़ी पीछे की पीढ़ी से आगे बढ़ने के लिए है तो ये बात बहुत ठीक से दीदी ने एक प्रश्न किया इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए कि सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन है आप हो और आपके पीछे जो आदमी है वो अगर सबसे आखिरी में ले जाओ तो कहाँ है सबसे सबसे पीछे ले जाओ तो आदमी कहाँ खड़ा है जंगल में खड़ा है तो ये हमको समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग हमारी जंगल से है है ना और हम ऐसे कहीं बढ़ना चाहते हैं और सबसे लेटेस्ट मॉडल आप हो ऐसी कोई चीज है ना इनके पास हो और आपके पास नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है ऐसी कोई चीज जो पीछे के लोगों के पास है और वो आपके पास नहीं हो ऐसा कोई संभव ही नहीं है उनसे अधिक होने की संभावना बढ़े पीछे की पीढ़ी से आगे की पीढ़ी आगे चली जाए इसकी संभावना हमेशा है।, है ना तो अगर ये समझ में आता है तो आज आप कुछ समझोग समझोगे तो उससे आपसे बेहतर आपकी अगली पीढ़ी जिएगी जिएगी अगर ये समझ में आता है तो एक लाइन में इसको हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मानव अभी इवोल्यूशन की स्टेज में है विकास क्रम में है जागृति क्रम में है क्या कहेंगे इसको इस प्रोसेस में है we have not been evolved enough to understand what a human being is, to understand what a sukhi is and how one and everyone can live with happiness. So far we have not evolved that much. That is our need. नीड इसको अगर ठीक से समझ लेते हैं तो पीछे के पीछे बहुत ठीक था पीछे बहुत ठीक था, था अभी बहुत गलत है ये मान्यता से हम दूर हो सकते हैं पीछे बहुत ठीक था और अभी बहुत गलत है इस दबाव से हम मुक्त हो सकते हैं क्योंकि सबसे आखिरी आदमी हमारा कहाँ रह रहा है अभी तो जंगल से अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए ग्रेविटी क्या है समझ पाएँ शरीर क्या है ये समझ पाएँ कपड़ा पहन के हमको रहना चाहिए ये हम समझ पाएँ हम समझ पाए हैं कि लालन पालन के प्रति हमारे में जिज्ञासा बढ़ी है घटी है पिछले तीस साल में मैं देखूँ जैसे मैं अभी पचास साल का हो गया आपको है ना हम देखें पचास साल में मैं देख पाता हूँ कि पचास साल के अंदर ये हुआ कि माता पिता में अपने बच्चों को लेकर उनके लाल पालन के हेतु जिज्ञासाएँ जागृति बहुत बड़ी है अब बहुत कीन है कि कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे सके इसके बारे में ज़्यादा जागरूक है हम आज का आज का पेरेंट्स इसमें कोई डाउट नहीं है हमको आज से तीस साल पहले चालीस साल पहले आप अपने घर में याद करिए आपकी शिक्षा को लेकर आपके ग्रोथ को लेकर आपके आपके आगे बढ़ने को लेकर कितना चिंता आपके घर में था दादा बताएंगे सही बताइए और आज आपके बच्चे हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके माता वो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा चिंतित थे अपने बच्चों को लेकर या हाँ या ना बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे धीरे हम लोग है ना जागृति की आवश्यकता पर जाहिर है तो ये अगर एक बार ठीक से समझ में आ जाए कि हम जंगल युग से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं हजारों साल में हम यहाँ पहुँचे हैं कि एक दूसरे को छेड़ना बुरी बात है आज कानून बनने लगे सोचिए जब कभी हम कपड़े नहीं पहनते होंगे उस समय तो इस प्रकार जो अपराध की श्रेणी में आज अपराध गिने जाते हैं जिससे मैं हम कपड़े नहीं पहनते होंगे उस समय वो क्या अपराध होंगे आज तो कोई उड़पटांग इशारे करना भी गलत माना जाता है जेल हो जाएगी आपको तो हमारे में सेंसिटिविटी बड़ी है या नहीं बड़ी है आज बड़ी है आज हम ज़्यादा नर नारी में समानता की मांग उठा रहे हैं आज तमाम वो चीज़ें बढ़ गई हैं जो कि अच्छे सिग्नल हैं अभी देखिए पिछले साल हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो एजुकेशन को लेकर जो जो संस्था है सबसे बड़ी यूनेस्को है ये आप लोग जानते हैं है ना हर साल वो अपने लिए हर दो साल में एक साल में तीन साल में एक एजुकेशन काय के लिए होना चाहिए उसको डिफाइन करते रहते हैं तो पिछले साल के पहले मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि नाव एजुकेशन इज फॉर टू लीव इन हारमोनी इट इज वॉट देयर एजेंडाइज आज से 20 साल पहले का देखिए तो लिटरेसी है ना सिर्फ अक्षर ज्ञान आज एजुकेशन में हम यहाँ पहुँच रहे हैं किस रूप में पहुँच रहे हैं हम सफलता को पागे ऐसा भी नहीं करें आज कम से कम वो कामनाओं को वो चाहत को हम लोग कई नाम से कहने की जगह में आ रहे हैं लेकिन उससे हम सफल हो गए ऐसा कुछ नहीं तो एक बार ये हमको ठीक से समझ में आ जाए कि हमारे पीछे का मानव से और पीछे का मानव यदि जाते जाए हजारों साल पहले सब ठीक था तो जंगल था आदमी जंगली था तो क्या जंगली होना ठीक है हमारे अंदर भाषा विकसित नहीं था भाषा विकसित हुआ वो भाषा का अर्थ क्या है कामना क्या है है ना वो सब आगे आगे चल के बना ये ठीक है ना है तो यदि आपको शिक्षा पूरी नहीं मिली तो उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि जिन गुरुओं से जिन माता पिता के साथ हम रहे उनके पास शिक्षा नहीं थी तो चूंकि उनके पास नहीं थी इसलिए उन्होंने आपको नहीं दे पाया इसका मतलब उनको तो क्लीन चिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उनके पास क्यों नहीं थी और उनके पास क्यों नहीं थी बोलिए उनके माता मतलब पिता के और उनके पास क्यों नहीं थी और उनके पास सबको क्लीन चिट जान के इंटेंशनली आपको भ्रमित रखा नहीं गया है ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए इंटेंशनली कोई आपको भ्रमित रखता है ऐसा नहीं है है ना वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं थी मानव पर अध्ययन ही नहीं हुआ था हम देवताओं का अध्ययन करते रहे भगवान का अध्ययन करते रहे आत्मा आत्मा का अध्ययन करते रहे मानव क्या चीज होती है उसका अध्ययन नहीं किया परमाणु का अध्ययन करते रहे मानव के बारे में अध्ययन नहीं किसी ने रिसर्च ही नहीं किया एक व्यक्ति आए उन्होंने रिसर्च कर दिया जिस प्रकार से तमाम रिसर्च हुई ग्रेविटी के ऊपर है ना और तमाम इंजीनियरिंग में पढ़ते हो बायो में पढ़ते हो कोई ना कोई रिसर्च होती रहती है आदमी अपनी ताकत लगाता है मन लगाता है अध्ययन करता है ऐसी चीज़ें समझ में आती है ठीक उसी प्रकार से नागरज जी का एजेंडा बना कि भाई मानव क्या है आखिर मानव का सुख क्या है और कैसे हम सभी लोग सुखपूर्वक जी सकते हैं कि नहीं जी सकते ये हमारा ख्याल है खाली इस पर उन्होंने रिसर्च किया रिसर्च करने के आधार पर उनको कोई परिणाम प्राप्त हुआ उसका अध्ययन हमने किया उसके आधार पर हमने कोई प्रयोग किए और उसके आधार पर प्रयोग के साथ प्रमाण के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं खड़े होकर देख रहे हैं ये बात समझ में आ जाए तो ये जो पीछे से जो हमारा बना हुआ है कि पीछे सारा कुछ ठीक था अब गलत कर दिया ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है एक बार एक दीदी काफी परेशान खूब परेशान किस बात को लेकर के अगली जो पीढ़ी है वो लापरवाह है बहुत ही केयरलेस है और जिम्मेदार नहीं है और भूल जाती है और ये हो जाती है और वो हो जाती है। तो मैंने उनको बताया देखो आपके बारे में भी कोई लिख के गया ऐसे ही बोले क्या मतलब इसका तो मिस्र के पिरामिड है मिस्र के पिरामिड जानते ना कितने साल पुराने हैं करीब करीब तीन हज़ार साल हो गए एक मोटा मोटा मुझे नंबर गलत ज़्यादा भी हो सकता है उसमें कोई लिखा हुआ है किसी ने उसको डिकोड किया कोई भाषा में उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं तो यहाँ चैन से सोना चाहता हूँ मुर्दे के बारे में पिरामिड मतलब मुर्दे के घर मैं तो यहाँ चैन से सोना चाहता हूँ लेकिन दिक्कत एक ही है कि जो मेरी अगली पीढ़ी है लापरवाह है चीज़ों को ध्यान देती नहीं है ईमानदार नहीं मेहनती नहीं, नहीं आलसी नहीं इनकी चिंता मुझे सता रही है तो मैंने कहा किसके बारे में लिखा हुआ था ये आपके बारे में लिखा हुआ है तो ये जो बात है ये हमारा ठीक से मानव का अध्ययन नहीं है तो हम चीजों को लेकर संकट में बैठ रहे हैं कोई बेहतर चीज एक एक परिवार में घटित होगी गई एक किसी काल में घटी वो कभी हम छोड़ते नहीं मानव जाति कभी छोड़ेगा नहीं क्योंकि मानव क्या चाहता है है <णिया> ना जो भी कुछ इस सुख के अर्थ में व्यवस्था के अर्थ में समृद्धि के अर्थ में संबंध के अर्थ में यदि कुछ अच्छा होता है हम कभी छोड़ने वाले ही नहीं हैं ये कपड़े पहन के आप लोग बैठे हुए कपड़े किसने बनाए आपको नाम पता है मेरे को भी पता नहीं चिंता नहीं करो जरूरत भी नहीं है परंपरा में ये कपड़े आ गए हम लोग कपड़े पहनते हैं परम्परा में घर बनाना सीख गए हम लोग घर बना के रहते हैं परम्परा में खेती करना सीख गए करीब करीब पाँच साल पहले हम लोगों ने खेती करना शुरू किया और आज हम उस खेती के कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम देख पा रहे हैं सुविधाएं हमको मिल रही हैं और हम चल पा रहे हैं है ना पाँच हजार साल पहले के आदमी कैसा होता का एक अनुमान करके देख सकते हो आप कि जो रास्ते मिल गया वही खा लिया यदि आप खेती नहीं करो अगर समाज में खेती ना हो तो क्या आप खाने की चीज़ आपको पूरे साल उपलब्ध हो सकती है और खेती का इतिहास पाँच साल का है सिर्फ मानव का इतिहास लाख लाख साल का है ना तो पाँच हज़ार साल में हम खेती करना सीखे और उसको छोड़ पाएँ क्या नहीं छोड़ेंगे छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आप अभी हमको पता है कोई एक सामान आन, एक गेहूँ हमने उगा लिया और उसको हम पूरे साल रखते हैं ठीक ये बात ठीक है ना वो पहले तो नहीं था तो कैसे एक आदमी ने कितने सालों में ये पहचाना होगा पहचानने के बाद एक विधा विकसित करी कोई एक आदमी ने थोड़ी करी होगी वो धीरे धीरे धीरे धीरे लोग करते रहे उसको हम पकड़ के रखे हुए हैं ही हुआ कि उसमें लोगों की संख्या घटती जा रही है क्योंकि दाम नहीं मिल रहा है लेकिन काम तो बढ़ी रहा है उत्पादन तो हर साल बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं उसको ये बात पक्की है फिर कोई आया उसने गेहूं पहले ऐसे खाता होगा फिर गेहूं आके रोटी बनाना सिखाया अपने को है ना रोटी बना के सिखाया तो रोटी बना के सिखा दिया तो हम रोटी बना खाने लगे अब उसकी मशीनें लगा दी अब वो थोड़ी घट्टी चलाएगा मशीनों में रोटा पीस जाता है उसके कोई फायदे कोई नुकसान कोई फायदे नुकसान हो ही रहा इस प्रकार से हम आगे बढ़ने की तरफ ही चलना चाहते हैं ठीक ठीक कहां समझ में नहीं आए किन मुद्दों पे समझ में नहीं आए ये चार मुद्दे ठीक ठीक समझ में नहीं आए क्यों नहीं आए क्योंकि इसके पहले भी ये समझे ठीक से नहीं गए थे ये बात ठीक है तो सदा सदा ये जो कोषणा है कि पीछे सब बढ़िया था अभी अभी गड़बड़ हो गया ये भी ठीक नहीं है आज गड़बड़ हो गया कल सब ठीक हो जाएगा अपने आप ये ठीक है क्या ये भी ठीक नहीं है आज हम जहाँ हैं जैसे हैं जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में हम ठीक से अस्तित्व में हमारा व्यवस्था क्या है क्या डिजाइन उपलब्ध है हमको और वो डिज़ाइन के साथ हम खड़े होकर हमारा रोल क्या है समझ पाएँ यदि आज हम ठीक से दिशा लेते हैं तो अगली अगली पीढ़ी और इससे बेहतर दिशा अगली पीढ़ी उससे और बेहतर दिशा लेते हुए आराम से चल सकती है इतना सिंपल है नहीं तो क्या होगा भविष्य में या भूतकाल में हम एक दूसरे पर आरोपण करते रहते हैं ठीक तो जितना अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ है उसको भी आगे समझेंगे कुछ भाषाएं हमको मिल गई कुछ सुविधाएं हमको मिल गई कुछ टेक्निक्स डेवलप हो गई कुछ है ना तमाम तरह के टूल्स हमारे को मिल गए ये सबके प्रति हमारा धन्यवाद कृतज्ञता जैसे सुबह मैंने कहा लेकिन जो चीज़ें कमी रह गई हैं वो सब आपका और हमारा जीने का एजेंडा है और उस एजेंडे को हम यदि ठीक से पकड़ते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों को ठीक से समझ सकते हैं तो कुल मिलाकर क्या निकल गया कि समझ में कमी ही एकमात्र कारण है किस बात का जो हम चाहते नहीं हैं वो हो रहा है और जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है ठीक है ये बात कारण समझ में आया यदि कारण समझ में आ जाता है तो निवारण संभव है तो मानव की केवल और केवल एक समस्या या अनेकों समस्या का कारण कितना केवल एक मानव की क्या स्टेटमेंट कह रहे हैं आप पूरा असहमत होने का प्रयास करिए क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट यहां से कि मानव की किसी भी तरह की समस्या का केवल और केवल एक कारण समझ में कमी ही मानव की कुल समस्या है हा या ना ढूंढ के लाइए ऐसी कोई समस्या मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप पूरा कोशिश करिए कि बात को सिर्फ हा हा मत करिए असहमत होने का प्रयास करिए ढूंढ गलाई ऐसी कोई समस्या तो नहीं ढूंढ पाएंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे बात समझ में आ रहा है तभी यदि कारण समझ में आएगा तो निवारण संभव है और यदि कारण ही समझ में नहीं आएगा तो निवारण संभव नहीं है आज तक हम कारण ही समझ नहीं पाए क्यों नहीं समझ पाए क्योंकि माना भी समझ में नहीं आया किसी एक को तो समझ में जरूरी था जैसे ग्रेविटी सबको एक साथ समझ में आई या किसी एक आदमी को पहले समझ में आई ऐसे तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी किसी एक आदमी को पहले समझ में आई उसने फिर अपनी बातों को प्रमाण के साथ रखा एजुकेशन में गया वो सबको समझ में आ गई आज इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ होती है बल्ब नाम की कोई चीज़ होती है इसमें अपने को कोई डाउट है ग्रेविटी किसी नाम की बेटा गिर जाएगा वो एलिना मम्मी कहा है पापा तो दिख गए ऊपर हैं मम्मी हाँ जी नमस्ते तो ये समझ में आए एक प्रश्न है जी। हाँ जी तो so, आपने बोला कि मानव अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन जो रिकॉर्ड्स है वो कहता है कि हुआ है जैसे कि साइंस में फिजिकल साइंस में जो मानव के बारे में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह हुआ है एक है और एक जो आध्यात्मिक मार्ग है जो हमारा जो परंपरा है उसमें मानव के बारे में ही बोला गया है जैसे कि उपनिषद में है ऑफ ऑफकोर्स असम्शन है इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर कर नहीं पाए नॉलेज में ये हमारी कमी है ऐसा कुछ है मतलब है मानव अध्ययन क्या हुआ है लेकिन कुछ गैप्स रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है लेकिन कुछ गैप्स है और ये जो मानव अध्ययन है रॉकेट चल पाएगा उड़ेगा फूटेगा उड़ेगा फूटेगा किसको हम कहें अध्ययन जब प्रमाण तक पहुंच जाते हैं तभी उसका अध्ययन हुआ या नहीं हुआ इसको हम पहचान पाते हैं अभी आगे हम लोग इसमें आगे आने वाले हैं क्या चीज कह रहे हैं प्रमाण के बिना हम कह दें कि अध्ययन हुआ है या नहीं हुआ इसका कोई मतलब निकलता नहीं जैसे महापुरुष लोग हैं जो किए है? है ना महापुरुषों की कमी नहीं है ये धरती पर अब तक महापुरुषों की कमी रही क्या हाँ या ना कमी रही नहीं रही महापुरुषों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही बढ़ती जा रही है। तो महापुरुषों की संख्या बढ़ रही और समाज में हमारी हालत घट रही है बढ़ रही कोई गैप है कि की नहीं कीजी? या तो या तो कोई गैप अभी पहले आप ही की भाषा में बात कर रहे हैं कोई गैप है कि नहीं या तो महापुरुष महापुरुष नहीं है और यदि वो महापुरुष है तो हम समझ नहीं पा रहे देर मज बी सम तो क्या हो रहा है कि आदिकाल से आदिकाल से महापुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है है ना और समाज की हालत घटती जा रही है आदिकाल से हम देखेंगे समाज सेवी संगठन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बढ़ रहे हैं समाज की हालत बढ़ रही है घट रही आदिकाल से हम देखें मेडिकल स्टोर में दवाई बढ़ रही है घट रही आदमी का स्वास्थ्य बढ़ रहा है घट रहा है कॉलेज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे और हमारे यहाँ लालच और भय की प्रवृत्ति बढ़ रही है घट रही सरकार के कानून टाइट हो रहे कि नहीं हो रहे और हमारे में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है घट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब तो प्रयास तो हो ही रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई गैप्स हैं क्या गैप्स हैं इसको हम लोग बहुत ठीक से समझते हैं क्या गैप्स हैं मानव क्या है मानव का सुख क्या है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है ये जो गैप्स हैं इसी के कारण वो तमाम महापुरुष जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हमारे पास दो तरह के किस्से हैं एक छोटी किस्से की बात करके मैं अपनी बात पूरी करूं क्योंकि जैसे टी ब्रेक का सिग्नल आ नहीं रहा है <laughs> आपका कोई इशारा हमारी तरफ नहीं है चलिए तो ये बात को पूरा कर लेते हैं छोटी सी बात है क्या बात हो रही थी कि है ना गैप्स बने हुए हैं हाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हमने सुन रखा है एक राम एक रावण राम मल्टीप्लाई नहीं हुए हम मान लेते हैं राम हमारे आदर्श पुरुष हैं और उनमें कोई कमी नहीं मान लेते मानने में क्या जाता भी मानना ही चाहिए कोई और किसी को महापुरुष मानता है उसको भी हम पूरे ही मानते चलो उसको पूरा मान लेते वो मल्टीप्लाई हुए या नहीं हुए ये बताओ वो मल्टीप्लाई नहीं है रावण तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हर साल जला रहे आप फिर भी नहीं मर रहे हर साल जला रहे और आप फिर भी वो नहीं मर इसका मतलब कोई गैप है आप ही की भाषा में बात कर रहे हैं ठीक है ना तो इसको हम ठीक से समझेंगे मानव क्या शब्द है ये तो पहले से आया हुआ है कोई आत्मा के नाम से कोई परमात्मा के नाम से इस पर हम बात कर रहे हैं चलिए जल्दी से लौट के आइए टी ब्रेक लेके आइए तो आगे इस बात को और समझते हैं